ने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब यात्राओं का दौर चल रहा है और यात्राओं की बात बहुत दिनों से चल रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ऐसी यात्राओं का जिक्र भी किया जाए जो हम करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाए कभी तो साहब उन यात्राओं को भी जो हमने की नहीं

मगर करना चाहते हैं और शायद कभी ना कभी ना ना जिंदगी में में में कर कर भी भी लेंगे लेंगे उनका जिक्र आज की बातों में। हाँ, वो यात्राएं यात्राएं सब कर लेंगे ना। घर में तो ही करते रह जाएंगे क्या हो गया अब तो समय भी कम है जल्दी हाँ। ही सब काम पूरे करने हैं हाँ भाई बिल्कुल तो साहब देखिए बात क्या है कि आज की यात्रा की शुरुआत उन यात्राओं से करते हैं जो हमने बहुत जमाने पहले

और अनायास ही की थी वो यात्राएं थी कि जब हम पटना में नौकरी कर रहे थे और साहब हम लोग हमारा और हमारे भाई का नियम यह था कि हम लोग किसी भी छुट्टी में पटना में या बिहार में जहां भी पोस्टेड रहे वहां नहीं रहेंगे और अपने घर आ जाएंगे घर मतलब बनारस तो साहब

बनारस से उन सभी जगहों की दूरी यानी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं छपरा मुजफ्फरपुर पटना गोपालगंज ये सभी 200 से 300 किलोमीटर के अंदर थी और साहब यात्रा करने के लिए तो जाहिर है कि ट्रेन ही हमारा मुख्य साधन था क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में

ना तब थी और मुझे लगता है कि 50 साल बाद आज भी बस नहीं है। आ, कोई यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट तो नहीं ही है मतलब अगर आप जाएं तो सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल या कार हाँ से, जाएं हाँ हाँ हाँ हाँ से जाएं बिल्कुल बिल्कुल साहब वही तरीका है मतलब ये तो मेरी जानकारी है हो सकता है, है, है कि आ गए हों और हमें पता ना हो खैर मगर साहब भारतीय रेल की तो तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि भारतीय रेल ने तो जोड़ ही रखा है

तो अब साहब आपको बताते हैं ऐसी कुछ यात्राओं के बारे में तो यात्राएं नॉर्मली ये तीन से चार घंटे की होती थी बनारस से पटना के बीच में बनारस से पटना की गाड़ियां बहुत सीमित थी दो या तीन मगर मुगल सराय से पटना की बहुत गाड़ियां मिलती थी तो साहब हम लोग आते तो जैसे थे वो बताएंगे आपको मगर जाने के लिए नॉर्मली

इतवार की रात की गाड़ी पकड़ा करते थे और साहब इतवार की रात की गाड़ी पकड़ने के लिए घर से खाना वाना खाकर कर बारह बजे के आसपास निकलते थे और मुग़ल सराय जो हमारे यहाँ से सत्रह किलोमीटर था किसी ना किसी भांति वहाँ तक पहुँच जाते थे हाँ साहब कभी तो सिटी बस से पहुँचते थे कभी ऑटो से कभी कोई और सवारी लेकर पहुँच जाते थे और साहब मुग़ल सराय स्टेशन पर रात भर में

कम कम से कम चार गाड़ियां होती नहीं कराते थे। नहीं, इतनी उसके लिए काफी लंबा समय खड़ा रहना और ये सब होता था दूसरी बात ये भी की आपको तो ये नहीं पता होता था कौन सी गाड़ी कौन सी गाड़ी पकड़ने वाले है तो बस आप स्टेशन पहुँच जाते थे

और टीटी साहब की थोड़ी सी सेवा करके गाड़ी में घुस जाते थे, कभी कभी तो तो सीट मिल जाती थी, थी। तो नहीं भी मिलती आपको थी। एक यात्रा की बात बताएं साहब हुआ कि हम और हमारा भाई हम लोग घुसे उस दिन इतफाक से शायद यात्री कम थे या हम लोगों की किस्मत अच्छी थी बस आप टीटी साहब ने हम लोगों को बर्थ दे दी और भैया हम दोनों भाई जो थे

वो अपनी बर्थ पर सो गए देखिए हम लोग को बिस्तर विस्तर की जरूरत पड़ती नहीं थी क्योंकि हमारे हाथ की तकिया लगाकर या जो अपने साथ बै, बै, बै, बै, नहीं होता था उस थैले को रख कर सिराने सो जाया करते थे उस थैले में होता कुछ नहीं था कुछ एक कपड़े होते थे तीन चार जो कि पूरे हफ्ते पहनने होते थे एक किताब होती थी सबसे जरूरी आइटम तो किताब

हाँ किताब तो वास्तव में बहुत जरूरी आइटम था तो वो होती थी और साहब उसको लगा कर सो गए जब आंख खुली तो नॉर्मली पटना आने से पहले जब गाड़ी दानापुर के पास से निकलती थी तो कुछ ऐसी आवाजें होती थी बस जिससे कि आंख खुल जाती थी यात्रा करते करते आधी हो गए थे साहब उस दिन वैसी आवाज तो नहीं आई मगर हाँ आँख जरूर खुल गई और जब आँख खुली तो देखा रोशनी हो चुकी है

कहा रोशनी पटना तो इस गाड़ी को रात में ही पहुंचना था तो जब पता चला कि कि गाड़ी गाड़ी तो तो खड़ी खड़ी खड़ी हुई है है है है किसी से पूछा कि भैया है। कहता है, यार्ड के बाहर खड़ी है। आगे <laughs> कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो ये गाड़ी रात भर से यहीं खड़ी है अब भैया क्या करें सोमवार को तो बीत गया मतलब सोमवार को तो ऑफिस पहुंच नहीं पाएंगे तो सोचा

क्या फायदा अब इस समय जाने से बस भैया उतर गए वहीं पर और उसके बाद पटरी पटरी चलते हुए कुछ दो तीन किलोमीटर चले होंगे और पहुंच गए वापस स्टेशन वहां से ऑटो पकड़ा और वापस घर अगली रात को फिर वही कहानी और साहब चले आए खैर जवानी के दिन थे साहब खून भी गर्म था और दम भी था उतना अब आपको एक और यात्रा की बात बताए

साहब वो यात्रा ऐसी थी जिसमें की जाड़े की रात और और और साहब हम बैठे बैठे गाड़ी में बैठे मतलब लेट गए और सो गए सो जब आँख खुली ना तो भाई साहब गाड़ी पटना स्टेशन से चल चुकी थी अब आप कहा पहुंचने वाले थे <laughs> <laughs> पटना स्टेशन से चली वो गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन थी तो दो तीन स्टेशन छोड़कर

वो किसी छोटे से से स्टेशन पे रुकी मुझे तो तो तो उसका नाम भी नहीं नहीं याद है है क्योंकि क्योंकि मैं पटना आगे तो उस तरफ कभी गया ही नहीं था भैया खैर हम तो उतर गए वहां पर देखिए सच बात यह है कि ऐसे तो हम बहुत ईमानदार आदमी नहीं थे मगर उस दिन हमारी जेब में पटना तक का टिकट अवश्य था तो साहब जब वहाँ उतरे तो कई लोग उतरे और हमने पूछा लोगों से कि भाई साहब

पटना की गाड़ी कब आएगी उन्होंने कहा दोपहर में एक बजे। बाप रे। साहब सुबह का छह बजा था हमें मुजफ्फरपुर जाना था हमने कहा यार ये तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी अगर एक बजे तक यहां बैठे रहे तो हमने कहा भाई पटना जाने का और क्या रास्ता हो सकता है उन्होंने कहा बस कुछ नहीं साहब वो सड़क पर चले जाइए वहाँ से आपको कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी भैया सड़क कहाँ है सड़क उन्होंने कहा साहब बस ये

पगडंडी जा रही है इसी से चले जाइए खेतों के बीच में से और सड़क किलोमीटर पे मिल जाएगी अच्छा आपको एक बात साहब हम लोग जो है ना हम लोग मतलब जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं हम लोगों का दिल बहुत कोमल होता है यानी कि हम किसी को बुरी खबर नहीं देना चाहते अगर वो मुझे सचमुच बता देते कि भैया वो

पांच किलोमीटर है तो मुझे बहुत अफसोस होता मैं बहुत दुखी हो जाता सोचकर उन्होंने कहा बस एक दो बता देंगे तो आपको दुख होगा। जैसे आप किसी से पूछिए कि भैया ये अगला स्टेशन कितनी देर में आने वाला है चलती गाड़ी में तो कहेगा बस आ ही रहा है जबकि भले ही वो तीन घंटे बाद आने वाला हो खैर साहब तो भैया हम वहां पर उतर गए

और साहब चलते चलना शुरू किया आप भरोसा करिए दो घंटे मुसलसल यानी जाड़े की सुबह चलते चलते चलते साहब हम पसीने में तरबतर हो गए किसी तरह से सड़क पर पहुंचे और बस गिरने वाले ही थे कि वहां पर कोई ट्रक वाला जो था वो सवारियाँ इकट्ठे कर रहा था हाँ साहब ये बड़ा अच्छा सिस्टम था वहां पर कि ट्रक व्रक जो थे वो

अपना थोड़ी कमाई करने के लिए सवारियाँ बैठा लेते थे तो साहब उन्होंने बैठा लिया हम चूंकि पतलून कमीज पहने थे इसलिए हमको आगे बैठा लिया बाकी लोग को ट्रक के पीछे भर लिया और साहब हम लोग आ गए उन्होंने हमको पटना में जो पटना शहर की शुरुआत थी वहाँ पर छोड़ दिया बस भैया हम वहाँ पर उतरे हमने एक ऑटो किया स्टेशन पहुँच गए जहाँ पर मोटरसाइकिल हमारी खड़ी थी

अब आपको बता दें ये सब होते होते 9 बज गया था भैया 9 बजे सुबह हम चले मगर भगवान की दया से मुजफ्फरपुर पहुँचने में उस समय 75 किलोमीटर की दूरी एक घंटा पाँच दस मिनट में पूरी करके

हम दस बज पांच दस मिनट पे दफ्तर में पहुंच गए थे बिना ब्रश किए बिना अरे यार उस सब की ज़रूरत नहीं होती शेर कहां ये सब करते हैं हाँ हाँ शेर को ज़रूरत? <coughs> शेरनी को भी जरूरत नहीं है वैसे आपकी मोटरसाइकिल वो राजदूत रही होगी ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही हाँ, राजदूत हाँ, मोटरसाइकिल तिरानवे धर्मेंद्र अंकल वाली बिल्कुल बिल्कुल साहब तो एक तो वो भी यात्रा थी

उसके बाद आपको बताएं साहब जब हमारी शादी हो गई ना उसके बाद भी हम लोग पटना से बनारस जाते रहे यो तो हमारी पत्नी ज्यादातर समय बनारस में उसका नाम था हिमगिरी एक्सप्रेस और साहब वो गाड़ी जो थी ना वो

ट्रायल रन पे थी उन दिनों की बात है मई मई जून जून का महीना और साहब के महीने में बजे दिन में में वो गाड़ी पटना शहर से निकलती थी और साहब नॉन स्टॉप स्टॉप चलती हुई उसका अगला वाराणसी था मुगलसराय रुकती जरूर थी क्योंकि मुगलसराय में स्टाफ चेंज होता था और

स्टाफ चेंज होने में शायद दो चार मिनट ही लगते होंगे मगर वो गाड़ी शायद दस मिनट मुगलसराय रुका करती थी और उसके बाद बनारस। बस आप होता ये था कि हम हमारी पत्नी और हमारे भाई साहब हम लोगों ने पहले दिन ही देख लिया था कि उस गाड़ी में आगे के दो डब्बे जो होते हैं वो फौजी होते हैं और साहब उन डब्बों में कोई नहीं चढ़ता बस भैया

हम लोग जो थे लपक के उन्हीं डब्बों में चढ़ जाते थे खाली डब्बे तेज चलती हुई गाड़ी लेकिन मगर चमचमाती धूप लू और तेज चलती गाड़ी में लू के थपेड़े और भी जोर से एक, आते एक, थे एक सवाल हाँ सवाल

फौजियों के डब्बे में हम चढ़ जाते थे उस समय चूंकि वो नई ट्रेन चली थी इसलिए उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था तो साहब हम उस ट्रेन में चढ़ करके हम लोग आते थे

और साहब वो गाड़ी जो थी वो एक बनारस बना पहुंचा देती थी तो तो साहब ये तो उस ट्रेन की कहानी हुई उसमें हम खेल खेलते थे याद है हाँ, हाँ, बिल्कुल याद है हम लोग दो दो साइड वाली सीट्स पे बैठ जाते थे विंडो के बगल में एक पे ये एक पर हम और बीच में खिड़कियों के बीच वाली जगह पे खूंटी लगी होती थी अपना बैग वगैरह टांगने के लिए

वहाँ ये अपना सोकॉल्ड so वर्ल्ड और उसको एक बार ये मारते थे मेरी ओर ओर ओर एक बार हम अपनी से इनकी मारते थे मिस कर जाने पर पेनाल्टी हो जाती थी अब साहब आपको बता दें उन कल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें कहता है कि चलती गाड़ी में पेंडुलम के हिलने का थ्योरी बताइए हे भगवान याद नहीं उस समय पता नहीं था वरना वो खेल कभी न खेल कभी ना खेलते बहुत खतरनाक होता है

अच्छा अच्छा नहीं नहीं लेकिन समय बीत जाता था इतने लू के थपेड़े खाते हुए घनघोर दोपहरी में और नींद कहे कि अब आ रहे हैं कि तब आ रहे हैं मगर मज़े मज़े में पूरी यात्रा कट जाती थी कुछ खाने पीने का सामान होता था और बस हम लोग और हाँ आपको एक बात बता दें साहब वहाँ पर एक हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी

कि खीरे कैसे बिकते हैं गर्मी के दिनों में हाँ। साहब खीरे छील करके हाँ। उनको पहले प्लेटफॉर्म पे रख करके सजाता था वो आदमी उसके बाद वो खीरे बेचता था जिंदगी में खीरे खाना ही छोड़ दिया उसके बाद से बाहर अरे बाहर अंदर कुछ नहीं वो खीरे खाने लायक समझ ही नहीं आता समझ में ये आता है कि यार ये खीरे अभी प्लेटफॉर्म पर रख के जाएंगे सही

अच्छा, अब आपको ज्यादा वो दार्जिलिंग की ट्रेन हाँ। और बतासिया लूप। लूप। वो याद आता है जब वो ट्रेन सुनते हैं

और साहब उसका ख्याल करते हम हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जब दार्जिलिंग गए थे बचपन में तो हम लोग तो बाय रोड गए थे तो कार में बैठ के अब हम, हमारे बगल बगल ट्रेन चल रही है हम लोग की सड़क बगल, बगल बगल बगल बगल चली जा रही है वो ट्रेन देख के अच्छा इतनी धीमी गति से चलने वाली कारो में हम लोग बैठ के जाते थे की जब जी चाह उतर गए हम लोग तो बच्चे लोग थे और हम लोग के पापा लोग भी कोई ऐसे मतलब मना नहीं करते थे कहता हाँ हाँ उतर जाओ रोक दी उतर जाओ थोड़े देर दौड़ लो

थोड़ी देर खेल लो और हम लोग सचमुच में दौड़ लेते थे खेल लेते थे बस ये नहीं उन्होंने अलाऊ किया था कि हम चलती बगल वाली ट्रेन पे चढ़ रहे हैं सारे ट्रेन के यात्रियों को हम हम हाथ हिला लोग गाना गा रहे हैं बच्चे लोग बड़े लोग भी मारे जोश के तो ये सपना ही रह गया कि हम भी उस ट्रेन में चढ़ जाते ओ, तो मेरे सपनों की रानी उस जमाने से गाना गाती आ रही हो <laughs> तब वो गाना नहीं बनाता तो साहब एक तो ये कहानी हो गई

दूसरी बात आपको बताएं कि ऐसे ऐसे ही ही हमारी तमन्ना एक कालका शिमला वाली ट्रेन ट्रेन ट्रेन में चढ़ने हाँ की की की भी और तीसरी ये तो रईसों ट्रेनें हैं ना ही गरीबों की भी है वो जो बंबई में माथेरान ले जाती है हाँ। मगर साहब क्या बताएं माथेरान की ट्रेन में बैठने का इरादा तो लेकर एक बार गए थे मगर जब वहां गए तो पता चला

साहब वो कोई पटरी वटरी टूटी हुई है और वहां पर नहीं जा सकते आप बस तो हमने अपने अरमान पटरी पर चल के पूरा कर लिए हाँ, तो तो ये भी एक कहानी हो गई। अच्छा मगर हम इन ट्रेन पे तो नहीं चढ़ पाए मगर हम रियो डी जेनेरो में कॉर्पस क्रिस्ती जाने के लिए ट्रेन में जा पाए हाँ, वहां ट्रेन से गए थे और उस ट्रेन में जाने में एक बहुत ही बढ़िया चीज देखी की रास्ते में एक जंगल देखा

वो जंगल था कटहल के पेड़ों का जंगल। हजारों पेड़ कटहल के और हजारों कटहल उन पर टपक टपक हैं। एक बार किसी ने हम लोग को कटहल गिफ्ट किया था होल मतलब पूरा साबुत। <laughs> कितनी मुश्किल से उसको छीला काटा था मगर बना के खाया था तो साहब वो कटहल वो यात्रा याद है वो कटहल याद है अच्छा

इन सारी यात्राओं में अगर मैंने लोकल ट्रेन का जिक्र नहीं किया तब समझ लीजिए साहब भारतीय रेल तो मुझसे बहुत ही नाराज हो जाएगी हम नाराज हो जाएंगे आपसे क्योंकि लोकल ट्रेन जिसको कि बंबई शहर की लाइफलाइन कहा जाता है उसकी यात्रा करना अपने आप में एक अनुभव है अगर आप उसकी यात्रा करेंगे ना

तो आपको ऐसा कुछ अनुभव मिलेगा जो आपको जिंदगी में और कहीं नहीं मिलेगा आपको एक बात बताएं तो शायद हमने पहले भी बताया होगा हम लोकल ट्रेन में जब चढ़ते थे तो हमको पहले दिनों की बात बता रहे हैं जब मलाड से जाते थे और चर्च गेट की तरफ जाते हम खो जाते थे लोगों में कहने को हम कहानी की किताब उपन्यास रख के चलते थे मगर हम तो लोगों को देखते देखते खो जाते थे अगर हमको कहीं पहले के स्टेशन पर उतरना होता

तो शायद हम उससे आगे ही बढ़ जाते लोग बच्चों को बड़ों को सबको देख देख के देख देख के सबकी बातें मतलब सबकी हरकतें देख के एकदम ऐसा लगता था जैसे हम उनकी दुनिया में पहुंच गए हम उनमें इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि अपना स्टेशन तो पक्का भूल जाते थे वो तो कहिए चर्च गेट पर उतरना होता था जहाँ गाड़ी आ, आगे जाती ही नहीं थी

नहीं साहब लोकल ट्रेन के बारे में इतने छोटे समय में इतने थोड़े समय में बात नहीं करेंगे लोकल ट्रेन के बारे में कुछ बातें तो पहले भी की हुई हैं मगर कहीं अकेले में या अकेले में मतलब एक पूरे एपिसोड में उसी लोकल ट्रेन की बातें करेंगे हाँ मगर लोकल ट्रेन के साथ में ही आपको बता दें आजकल एक नई ट्रेन भी है कौन सी? मेट्रो हाँ। पहली बार साहब कलकत्ता मेट्रो की यात्रा की और तब समझ में आया

कि हिंदुस्तानी स्टेशनों पर भी इस कदर सफाई रखी जा सकती है चमत्कारी सफाई यानी कलकत्ता शहर में देखिए कलकत्ता वाले बुरा न माने मगर कलकत्ता शहर में भी स्टेशन इतने साफ हो सकते इसकी कल्पना भी नहीं हमने थी। तो लखनऊ में भी देखा यार उसके बाद तो हाँ जहां जहां मेट्रो बनी वो साहब चमत्कार तो हर जगह पर मिला है

और हम तो यही कह सकते हैं कि साहब मेट्रो की यात्रा करना अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है।, है हैदराबाद में रहता हूं इतने सालों से यहां पर मेट्रो भी बहुत बार चल निकली है मगर सिर्फ एक बार यहां की मेट्रो की यात्रा की है तो चलिए साहब मेट्रो की यात्रा कभी ना कभी ज़रूर करेंगे अच्छा साहब तो चलिए यात्राओं का सिलसिला यहीं पर बंद करते हैं अब बता दें आपको पिछले हफ्ते का गाना

वो शोख नजर की बिजलिया कुछ लोग तो पहचान गए मगर बहुत से हमारे मित्र शोख नजर की बिजलिया भी नहीं पहचान पाए शोख नजर की दिल पे मेरे जा मेरा ना कुछ कर। ये वाला ना हाँ साहब ये वाला तो चलिए वो गाना तो हो गया

इस हफ्ते का गाना ये रहा अच्छा साहब तो आप गाना पहचानिए

और इसके बाद मुझे अनुमति दीजिए क्योंकि मैं अब आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा और अगले हफ्ते जब मिलूंगा ना तो आपसे कुछ ऐसे लोगों की बातें बताऊंगा जिनसे मेरी मुलाकात इस महीने यानी कि फरवरी के महीने में भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से हुई है तो ऐसे लोगों की बातें करने के लिए जब अगले हफ्ते मिलेंगे तब और आगे की बातें करेंगे

आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद और साथ नमस्कार हम थोड़ा सा समय ले लें रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपने अपने गाड़ियों अपनी अपनी गाड़ियों की इंतजारी में जो समय बीतता है वो भी गजब गज़ब बीतता है हमने पूरा प्लेटफॉर्म धुलते हुए देखा है उसको इतना अप्रिशिएट किया है उससे इतनी शिक्षा इतनी प्रेरणा ली हुई है कि हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं

कोई बात नहीं अगली बार जब बात करेंगे कभी ट्रेनों की तो उसमें ये भी कहानी सुनाएंगे और भांति भांति के लोगों को खाते पीते सोते चैन से रहते देखा है घंटों घंटों जब ट्रेन लेट हुई हैं तो चलिए खैर इस बात को अब यहीं पे रोकते हैं और हम भी आपसे आज्ञा लेते हैं नमस्कार